कोटि रुद्र से शिव कहते हैं ब्राह्मणों ऐसा निश्चय करके शुद्ध हृदय वाले उन सब ने डाल दिए, उनके मन से वैर भाव निकल गया वे सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो चंद्रसेन की अनुमति ले महाकाल की उस जमणी नगरी के भीतर गए वहाँ उन्होंने महाकाल का पूजन किया फिर वे सबके सब उस ग्वालियर के महान अभ्युदय दिव्य सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके घर पर गए वहाँ राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत सत्कार किया वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे और आश्चर्यचकित एवं आनंदित हुए गो बालक के ऊपर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके उन सब राजाओं ने अपनी उत्तम बुद्धि भगवान शिव के चिंतन में लगाई तदनंतर उन सारे नरेशों ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उस गोप शिशु को बहुत सी वस्तुएं प्रसन्नतापूर्वक भेंट की संपूर्ण जनपदों में जो बहुसंख्यक गोप रहते थे उन सब का राजा उन्होंने उसी बालक को बना दिया इसी समय समस्त देवताओं से पूजित परम तेजस्वी बानर राज हनुमान जी वहाँ प्रकट हुए उनके आते ही सब राजा बड़े वेग से उठकर खड़े हो गए उन सब ने भाव से विनम्र होकर उन्हें मस्तक झुकाया राजाओं से पूजित हो बानर राज हनुमान जी उन सब के बीच में बैठे और उस गोप बालक को हृदय से लगाकर उन नरेशों की ओर देखते हुए बोले राजाओं तुम सब लोग तथा दूसरे देशहारी भी मेरी बात सुने इससे तुम लोगों का भला होगा भगवान शिव के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शिव की पूजा का दर्शन करके उससे प्रेरणा ली और बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया गोप की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में यह मोक्ष प्राप्त कर लेगा इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत आठवीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे जिनके यहां साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप से प्रकट हो श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे आश्रय यह गोप कुमार इस जगत में श्रीकर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा सूर्य कहते हैं ब्राह्मणों ऐसा कहकर अंजनी नंदन शिव स्वरूप बानर हनुमान जी ने समस्त राजाओं तथा तो महाराज चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि से देखा तदनंतर उन्होंने उस बुद्धिमान गोप बालक शीकर को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव शिवोपासना के उस आचार व्यवहार का उपदेश दिया जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है इसके बाद परम प्रसन्न हुए हनुमान जी चंद्रसेन और श्रीकर से विदा ले उन सब राजाओं के देखते देखते वही अंतर ध्यान हो गए वे सब राजा हर्ष में भरकर सम्मानित हो महाराज चंद्रसेन की आज्ञा ले जैसे आए थे वैसे ही लौट गए महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की उपासना करने लगा महाराज चंद्रसेन और गोबालक बालक दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करते थे उन्हीं की आराधना करके उन दोनों ने परम पद प्राप्त कर लिया इस प्रकार महाकाल नामक शिवलिंग सत्पुरुषों का आश्रय है भक्त वल शंकर दुष्ट पुरुषों का सर्वथा हनन करने वाले हैं यह परम पवित्र रहस्यमय आख्यान कहा गया है जो सब प्रकार का सुख देने वाला है यह शिव भक्ति को बढ़ाने तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है